धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय मातृशक्ति यमाचार्य और नचिकेता के माध्यम से हम अनेक अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को देख रहे हैं पीछे हमने कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के आठवें श्लोक तक देख लिया था आगे यमाचार्य परमात्मा की ही कुछ और विशेषताएं, उसके गुण उसके स्वरूप उसकी शक्ति को बताते हुए अगला श्लोक नचिकेता से कह रहे हैं कि यतच उदयती सूर्य अस्तम गच्छति तम देवा सर्वे अर्ता तदुनात्येति कशन एत वई हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं इस ब्रह्मांड में अनंत सूर्य विद्यमान हैं अनंत पृथ्वीयां विद्यमान हैं उन अनंत सूर्यों में से एक सूर्य से ही हमारा संबंध हो पाता है जिसको हम अपना सौरमंडल बोलते हैं यह भी सौरमंडल हमारी जिस आकाशगंगा में विद्यमान है उसका एक बहुत छोटा सा ये भाग है ऐसी अनंत आकाश हम कल्पना नहीं कर सकते और आज तक कोई भी वैज्ञानिक चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो वो गिनती नहीं कर पाया और न कर सकता है कोई भी यंत्र ऐसा नहीं जो सारे सूर्यों की गणना कर ले सारी पृथ्वीयों की गणना कर ले एक सौर मंडल में हमारे भी नौ ग्रह विद्यमान उसमें भी हम केवल एक ग्रह पर रह रहे हैं जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं ऐसे ही बहुत सारे सूर्य उनकी अपनी अपनी पृथ्वीयां हैं अपने अपने ग्रह हैं ग्रहों के भी फिर अपने अपने उपग्रह हैं जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा और हम पृथ्वीवासियों के लिए जो जीवन प्राप्त हो रहा है वह सूर्य से मिल रहा है हम जितने भी खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं यदि सूर्य से ऊष्मा प्राप्त न हो तो कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बन सकता वहीं से ऊष्मा और ऊर्जा लेकर के वह हमारे भोग्य के अनुकूल हो पाता है और हमारा जीवन भी आप कल्पना करिए कि यदि सूर्य न हो तो क्या यह जीवन चल पाएगा अर्थात हमारा जीवन जिस सूर्य पर निर्भर है वह सूर्य यमाचार्य कहते हैं कि जहां से उदय होता है यतश्च उदेति सूर्य है। जहां से उदय होता है और जिससे उदय होता है जिसकी शक्ति से उदय होता है क्योंकि यतः के दोनों अर्थ हैं जहां से और जिससे हम कहां से मानते हैं सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से पूर्व दिशा का भी कौन सा बिंदु हम मानेंगे और पृथ्वी पर अनेक देश हैं अलग अलग देशों में अलग अलग बिंदु बनेंगे उनके हो सकता है हम जिस क्षण में सूर्य को उदय होता हुआ देख रहे हैं उसी क्षण पृथ्वी पर रहने वाला कोई अन्य निवासी उसको अस्त होता हुआ देख रहा हो ऐसा संभव है कि नहीं और उदय अस्त की ही बात नहीं हम समय का कोई भी 24 घंटे में से कोई भी भाग ले लें हम चाहे कितना ही बोल दें कि इतने बज रहे हैं 24 घंटे में से कुछ भी बोल दें वह बोला हुआ समय क्या इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं होगा या नहीं वह भी होगा आप कुछ बोल के देख लीजिए प्रत्येक काल प्रत्येक क्षण पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विद्यमान है तो हम उसका कोई मुख्य एक बिंदु नहीं स्वीकार कर सकते कि कहां से सूर्य उदय होता है क्योंकि सूर्य अपने स्थान पर विद्यमान है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है सूर्य नहीं घूम रहा है वो तो एक व्यवहार में कहने में आ जाता है क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो घूमती हुई दिखाई देती नहीं और जो हमसे दूर है सूर्य जहाँ हम नहीं रह रहे ऐसा लगता है कि सूर्य पहले पूर्व दिशा में था अब ऊपर को आ गया है सायंकाल को पश्चिम दिशा में जा रहा है लेकिन ये केवल एक व्यावहारिक वार्तालाप है वास्तव में सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है कौन से बिंदु से उदय हो रहा है कोई उसका निश्चित बिंदु नहीं है लेकिन जिसकी सत्ता से जिसकी सामर्थ्य से उदय हो रहा है उसकी शक्ति का यमाचार्य नचिकेता को वर्णन कर रहे हैं कि यतश्च उदयती सूर्यः अस्तम यत्र गच्छति, क्योंकि हमारी पहुंच केवल अपने ही सूर्य तक है इसलिए एक सूर्य का नाम लेकर के वह अनंत सूर्यों का भी वर्णन कर रहे हैं हम अपने ही सूर्य तक नहीं पहुंच सकते और यदि पहुंचने का कोई प्रयास करेगा वहां तक जा ही नहीं पाएगा असंभव है पहले ही भस्म हो जाएगा क्योंकि प्रकाश हमें जहां से मिल रहा है और जो प्रकाश ग्रहण कर रहा है इन दोनों में दूरी अनिवार्य होती है और ये उदाहरण हम अपने नेत्रों से भी देख सकते हैं कि हमें अपने नेत्रों से कुछ देखना है पढ़ना है पुस्तक पढ़नी है तो नेत्र और पुस्तक ये दोनों यदि निकट आ जाएं, पास पास में आ जाएं हम पढ़ पाएंगे दूरी आवश्यक होती है तो इसी प्रकार से जहां से हमें प्रकाश मिल रहा है वह परमात्मा ने दूर बनाया है क्योंकि प्रकाश के साथ साथ वहां से ऊष्मा भी आ रही है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है अब शीत ऋतु चल रही है हमें कितनी आवश्यकता है बहुत सी कुर्सियां देखा मैंने धूप में आ चुकी हैं इधर के लिए इधर नहीं दिखाई दे रही हैं आपको <laughs> तो इस तरह से ऊष्मा प्रकाश संपूर्ण प्राणियों का जीवन सारी वनस्पतियों का जीवन सब इसी सूर्य पर निर्भर है लेकिन इस सूर्य में ये शक्ति कहां से आ रही है हम जानते हैं कि यदि कहीं पर अग्नि जल रही हो तो अवश्य उसमें अग्नि की उत्पत्ति होती रहती है जहां यदि उत्पत्ति न हो रही हो तो अग्नि जल नहीं सकती जैसे हम अभी समिधाएं जला रहे थे अब समिधाएं नहीं है अग्नि नहीं जल रही अर्थात यदि जल रही है तो इसका अर्थ है कुछ ना कुछ वहां पर उत्पत्ति अग्नि की हो रही है ऐसे ही सूर्य में भी वहां से लगातार हमें ऊषमा प्राप्त हो रही है पांच करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान वहां का वैज्ञानिकों ने नापा और इतने तापमान में वहां कितने कितने भयंकर विस्फोट हो रहे हैं अंदर ही अंदर और वहां निरंतर अग्नि उत्पन्न हो रही है और उसका बहुत छोटा सा अंश थोड़ा सा अंश ही हमारे तक आ पाता है और वही हमारे लिए पर्याप्त है क्योंकि हम कितने तापमान में रहते हैं और वहां का तापमान आप कल्पना करके देखिए कहा पांच करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान और हमारे लिए कितना चाहिए हमारे लिए कितना चाहिए बहुत अंश छोटा सा अंश है तो ये परमात्मा जहां से भी सूर्य निकल रहा है वहां भी विद्यमान है जहां सूर्य अस्त हो रहा है वहां भी विद्यमान है हम उस परमात्मा की सामर्थ्य को जब तक नहीं जान पाते तब तक हमारी उससे प्रीति नहीं हो पाती प्रेम नहीं हो पाता क्योंकि जिससे हमें प्रेम करना है हम जितना जितना अधिक उसके विषय में जानते जाएंगे और वो भी जानना मात्र नहीं हम जानते भी जाएंगे उसके विषय में दूसरा वह हमारे लिए लाभकारी है यह भी साथ में जुड़ा हुआ है हमने जान तो लिया किसी के विषय में लेकिन था वह हानिकारक हमारी प्रीति नहीं बनेगी और हमारे लिए है तो लाभकारक लेकिन हमने जाना नहीं तब भी प्रीति नहीं होगी तो दोनों बातें आवश्यक हैं कि हम उसके विषय में जाने भी और साथ में ये भी जाने कि हमारे लिए वह लाभकारी है हमारा कितना उपकार उसके द्वारा हो रहा है जब तक ये हम नहीं जानेंगे प्रीति नहीं हो सकती तो इसीलिए उसके गुणों का और उसके लाभ का यम आचार्य नचिकेता के सामने वर्णन कर रहे हैं तो यतश्च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गति तम देवा सर्वे अर्पिता सारे देव उस परमात्मा को अर्पित हैं उसकी शक्ति के लिए अर्पित हैं हम संसार में शक्ति की चर्चा करते हैं कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं अपने हम बहुत सारे मित्र बना लेते हैं अपने बंधु बना लेते हैं और समझते हमारी बहुत पावर हो गई है हमें सत्ता मिल जाए हम बहुत शक्ति अपनी मान लेते हैं लेकिन ये सारी शक्तियां इन सारी पृथ्वी के वासियों के मनुष्यों की शक्तियों इकट्ठा कर लीजिए लेकिन उस परमात्मा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है ये जरा सा भूकंप आ जाए तो बड़े बड़े प्रबल मकान भी दहल जाते हैं जमीन दोज हो जाते हैं तूफान आ जाए बाढ़ आ जाए अनेकों ऐसे घटनाएं देवीय घटनाएं होती रहती हैं तो सारी की सारी शक्ति हमारी धरी रह जाती है उसकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है ये पुराणों में कथा आती है कि रावण ने अपने यहाँ देवताओं को बंदी बना लिया था अर्थात उसने अग्नि दूत को वायु दूत को जल दूत को बंदी बना लिया था तो ये तो एक समझने के लिए है यहाँ तात्पर्य है कि परमात्मा की जो व्यवस्थाएं हमारे साथ हो रही हैं उनमें से हम कुछ प्रयास करके उन पर नियंत्रण भी करते हैं तो रावण ने अनेकों यंत्र बनाकर के भाई जितना जल चाहिए उतना ही हम लें जब चाहिए तब लें ऐसी व्यवस्थाएं उसने कर दी हम लोग भी जब चाहें टूटी से जल निकाल लेते हैं संग्रह कर लेते हैं और अपने को सुरक्षित भी रखते हैं जल से वर्षा से बचने के लिए मकान बना लेते हैं ये सारे काम करते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए ही लेकिन जब उसकी प्रबल शक्तियां सामने आती हैं हमारे तो ये सारी व्यवस्थाएं सब ध्वस्त हो जाती हैं कोई व्यवस्था फिर काम नहीं करती और हम मंत्र बोलते हैं यज्ञ में या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास प्रशिषम यसे देवा यसे देवा विश्व प्रशिषम उपासते सारे देव जिसके शासन को स्वीकार करते हैं मानते हैं भले ही हम उसके शासन को अपने मन से हृदय से न माने लेकिन उसके शासन से बाहर तो जा नहीं सकते उसने जो नियम बनाए हैं कभी कभी हमें लगता है कि हम तोड़ रहे हैं हम तोड़ने में सक्षम हैं जैसे कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो समय से पहले ऑपरेशन के द्वारा उसकी उत्पत्ति कर लेते हैं अब तो टेस्ट ट्यूब बेबी वहां पर भी निर्माण प्रक्रिया होने लगी है लेकिन यह भी उसके नियम के अंतर्गत ही चल रहा है एक अवस्था है हमारी युवा अवस्था है लेकिन हम चाह करके भी उसको लगातार नहीं रख सकते है किसी में हिम्मत इतनी युवावस्था कोई चाहता है कि हमारी जाए वृद्धावस्था आए लेकिन हमारे वश में नहीं है ये शरीर हम चाहते हैं सदा बना रहे वैज्ञानिक लगे हुए हैं प्रयास में निरंतर रात दिन खोजें कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए उसको खा लें, तो हमारी कोशिकाएं क्षीण न हो लेकिन ये भी संभव नहीं है अर्थात जहां देखेंगे आप वहां पर हम उसके नियमों के अंतर्गत उसके शासन में ही रहते हैं हम कूदना चाहें पृथ्वी से ऊपर कितना कूद पाएंगे एक सीमा है हम सर्कस में देखते हैं एक कलाकार गेंदों को उछालता है दो तीन चार पांच गेंदों तक उछाल उछाल कर अपने कंट्रोल में कर लेता है हम बड़े खुश होते हैं तालियां बजाते हैं लेकिन सारे ब्रह्मांड में ये कितनी गेंदे घूम रही हैं ये सारे पिंड अनंत आकाश में घूम रहे हैं और एक ही खिलाड़ी सबको घुमा रहा है सबको नचा रहा है हम कल्पना नहीं कर सकते उसकी शक्ति का उसकी सामर्थ्य का तो चाहे चेतन देव हो चाहे जड़ देव हो सारे देव अर्पिता उसको अर्पित हैं उसकी शक्ति के अधीन हैं तम देवाह सर्वे अर्पिता कश्चना उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता न अत्येति सारे संसार के वैज्ञानिक मिलकर के भी अगर ये चाहें कि हम नेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य इंद्रिय से भी देखना प्रारंभ कर लें हो सकता है क्या हम कानों के अलावा किसी और इंद्रिय से सुन लें हो सकता है क्या अर्थात जैसा नियम परमात्मा ने हमारी इंद्रियों का विषय ग्रहण करने के लिए बनाया हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते जितने भी नियम संसार में चले आ रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक सब हम उन्हीं के अंतर्गत रह रहे हैं अपने जीवन को चला रहे हैं इसलिए अब एक जो मुख्य बात आती है सामने कि हम जब उसके शासन में रह रहे हैं तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारे कर्म भी उनका फल भी हमें उसी के शासन में रहते हुए भोगना है हम चाहे पाप कर्म कर रहे हो या पुण्य कर्म कर रहे हो लेकिन वहां पर भी परमात्मा का शासन कार्य कर रहा है क्योंकि कर्म करने का अधिकार मिलने पर भी फल भोगने में हमारी पूरी स्वतंत्रता नहीं हो सकती और इसलिए हमें परमात्मा के डर को समझना भी आवश्यक है क्योंकि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति जिस समय पाप कर्म कर रहा होता है उस समय वह ईश्वर के भय को भूल जाता है अगर उसका भय सामने रहे ईश्वर की तो बात छोड़ दीजिए चोरी करने वाला चोर भी अगर पुलिस आसपास घूम रही है करेगा चोरी वो तो पुलिस से भी डर रहा है हाँ जब दिख रहा है कि पुलिस नहीं है अब कोई घरवाला भी घर में नहीं है ताला तोड़ के सामान ले गया क्या उस काल में उसको ईश्वर का भय था जो व्यक्ति पुलिस तक से डर रहा था अगर उसको ईश्वर का भय हो तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता और परमात्मा ऐसे अनेकों मंत्रों में हमें अपने भय को बता रहा है और यहां तक कहा है कि उसके भय उसके दंड बड़े भयंकर हैं भीमा इंद्रस्य से उस परमात्मा के हेति उसके दंड बहुत भयंकर हैं हमें भले ही सामान्य दृष्टि से नहीं दिखाई देते वो लेकिन विचारते हैं हम जब तो ये सारी योनिया मनुष्य योनि के अतिरिक्त क्या ये किन्नी और जीवात्माओं के लिए हैं? ये भी पहले कभी मनुष्य थे जैसे इस समय हम मनुष्य योनि विद्यमान हैं तो क्यों ये अन्य योनियों में पहुंच गए ऐसे कौन से इन्होंने कर्म कर डाले और फिर मैंने कई बार विषय उठाया है कि अनुपात की दृष्टि से देखें तो मनुष्य बहुत कम हैं और अन्य योनिया अत्यधिक हैं हमारी गणना से भी परे हैं इतने सारे जीवात्मा जो अन्य योनियों में हैं ये मनुष्य योनि से ही तो वहाँ पहुँचे हैं क्यों ये सब कर्मों के ही फल हैं कैसे पहुंच पाए परमात्मा के शासन में रहते हुए क्योंकि स्वयं तो कोई जाना चाहेगा नहीं किसी अन्य उन्नी में तो परमात्मा के शासन से हम बाहर नहीं हो सकते तदुनात्यती कश्चन कोई कितना ही शक्तिशाली कोई कितना ही विद्वान कोई कितना ही वैज्ञानिक क्यों न हो जाए लेकिन उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता आगे यमाचार्य एक अन्य प्रकार से समझा रहे हैं ईश्वर की व्यापकता को बताते हुए की यद एव इह तद अमूत्र यद अमूत्र तद अनुह मृत्यो आपनोति मृत्युम आपनोती येव पश्यति बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यद एव इह जो परमात्मा यहाँ पर है यहां पर का तातर्य जहा जीवात्मा स्वयं रह रहा है हमारे शरीर में जो परमात्मा यहां पर है तद एवं अमूत्र वही परमात्मा अन्य स्थान पर भी है आपने देखा होगा कि हम अपने जीवन में बहुत सारे परमात्मा हैं ऐसी मान्यता भी बना लेते हैं और ऐसी मान्यता वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको कि एक परमात्मा नहीं बहुत सारे परमात्मा उनको देवता नाम से भी कह देते हैं बहुत सारे देवता मंदिरों में देखिए आप अनेक अलग, अलग अलग नामों से आपको मूर्तियां मिलेंगी अलग अलग उनके नाम हैं ये ये देवता है ये इस देवता की मूर्ति इस देवता की मूर्ति अब मंदिर में जाने वालों की समस्या आती है कि वो कौन से मंदिर में जाएं कौन से देवता के पास जाए तो जो समर्थ हैं जो सशक्त हैं वो कर वो क्या करते हैं कि चलो इस साल इस देवता के पास अगले साल किसी और देवता के पास यहाँ भी वहाँ भी क्यों उन्हें लगता है कि अगर एक छूट गया तो वो हमसे नाराज हो जाएगा तो हमारा तो विनाश हो जाएगा कहीं कोई परमात्मा कोई देवता छूट न जाए तो वो सबके दर्शन करने में लगे हुए हैं लेकिन यहाँ यमाचार्य क्या कह रहे हैं कि यद ए व तद अमूत्र जो यहां आपको परमात्मा अनुभव में आ रहा है वही परमात्मा दूसरे स्थान पर भी है इस संसार को चलाने वाला चलाने वाले दो परमात्मा या दो से अधिक एक से अधिक नहीं है बहुत स्पष्ट वर्णन किया गया है क्योंकि इतना बड़ा शासन और सारा नियम बद्ध किसी परिवार में भी जब दो तीन मुखिया बन जाते हैं तो परिवार चलता है क्या किसी राज्य में अलग अलग शासन अलग अलग शासक अपनी अपनी मनमानी करने लगे वो राज्य चलेगा क्या एक नियम एक कानून एक शासक वही राज्य सफल होता है और ये तो इतना बड़ा शासन सारे ब्रह्मांड में चल रहा है और यहां यदि अलग अलग परमात्मा हो गए तो कोई कोई नियम चलाएगा कोई कोई नियम चलाएगा लेकिन यहां ऋषि कह रहे हैं कि मृत्यु स मृत्युम आपनोती जो व्यक्ति भिन्न भिन्न परमात्मा को मानता है कि परमात्मा अनेक हैं, वह मृत्यु से मृत्यु की ओर जा रहा है अर्थात मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा फिर मृत्यु होगी फिर जन्म होगा फिर मृत्यु होगी मृत्यु से मृत्यु डायरेक्ट नहीं होती है कोई मर गया तो दोबारा मरेगा क्या वो तो मर गया कब मरेगा दोबारा जन्म होने के बाद तो यही छिपा हुआ है इसमें रहस्य अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो परमात्मा के स्वरूप को न जानकर और अनेक परमात्मा है ऐसी धारणा बना लेता है इसका अर्थ हुआ कि उसने परमात्मा को समझा ही नहीं और परमात्मा को नहीं समझा तो जिस वस्तु को हम जान नहीं पा रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं उसकी प्राप्ति हम कर ही नहीं सकते और परमात्मा की जब तक प्राप्ति नहीं होती उसका साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक ये जन्म मरण की परंपरा ये श्रृंखला चलती ही रहती है ये नष्ट नहीं हो सकती तो यह नानेव पश्य जो भिन्न भिन्न रूप में देख रहा है अलग अलग नियंत्रणकर्ताओं को मान रहा है तो वह मृत्यु से मृत्यु की ओर ही जा रहा है इसलिए आगे फिर बताया के मनसा एव इदम आप नेह नानास्ति अस्ति किंचन अर्थात यहां भेद नहीं है ना नाना अस्ति किंचन लेश मात्र भी किंचन बिल्कुल भी भेद नहीं है एक ही सत्ता सर्वत्र विद्यमान है और बहुत से ऐसे मंत्र आते हैं वेदों में कि जहां पर परमात्मा एक ही है दो नहीं है तीन नहीं है चार नहीं है दस तक गिनती कराई है अथर्वेद में वो तो एक प्रतीक मात्र है अर्थात कितनी ही संख्याओं को ले लें आप एक के आगे हम नहीं बढ़ सकते अर्थात परमात्मा एक ही है एक एव एक वेद स एक अवत वह एक ही है और जो यह नाना रूप में देख रहा है तो दोबारा जो पिछले श्लोक की बात थी फिर दोहराई कि मृत्यु स मृत्युम गति वह मृत्यु से मृत्यु की ओर ही जा रहा है ये सारी बातें यमाचार्य बतातो नचिकेता को रहे हैं लेकिन कठ ऋषि ये सारे उपदेश मानव मात्र को दे रहे हैं और हमें ये निश्चित समझ लेना चाहिए कि सारे संसार में सारे संसार को चलाने वाला जो परमात्मा है उसके वाचक जितने मंत्र वेदों में आए हुए हैं वो सारे आपको एक वचन में मिलेंगे जैसे हम आठ मंत्र बोलते हैं इसमें हमने पहला ही मंत्र बोला विश्वानी देव सविता अब ये सविता जो शब्द है संबोधन का वाचक है और संबोधन हम जिसको कर रहे हैं यदि वह अनेक होता यदि वह अनेक होते तो संबोधन का शब्द भी बहुवचन में आता लेकिन सविता शब्द एक वचन में आ रहा है सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हे परमात्मन एक वचन है को देने वाला आत्मज्ञान को देने वाले ऐसा नहीं आत्मज्ञान को देने वाला इससे पहले मंत्र बोला हमने हिरण्य गर्भ समी एक वचन अग्रे भूतस्य जातः पति ही। आगे एक आसित कितने प्रमाण चाहिए एक ही है वो तो जहां भी देखेंगे आप कि जिस मंत्र में ईश्वर का जरा सा भी स्वरूप यदि बताया जा रहा है उसका संकेत किया जा रहा है वो एक वचन में ही मिलेगा और जहां जीवात्माओं की बात आती है वहां बहुवचन का प्रयोग मिलता है श्रृणवंतु विश्वे अमृत से बहुवचन हम संगठन सूक्त बोलते हैं गम संवद्वम सम वो मनांसी अब संस्कृत पढ़े लोग जान जाएंगे कि संग्व संव इत्यादि जो शब्द हैं क्रियाएं हैं ये ये बहुवचन की हैं समानी वह आकुति ही ये वह वह माने तुम सब का ये बहुवचन है तो जहां भी ऐसे मंत्र आते हैं तुम सब हम सब धियो यो न ये नहा कौन सा वचन है ये बहुवचन ही है हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करे तो परमात्मा के वाचक सारे शब्द एक वचन में इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि वह एक ही है उसमें लेश मात्र भी भेद नहीं है और एक बात और समझने की है एक रहते हुए भी सर्वत्र व्यापक परमात्मा के होते हुए उसमें ऐसा भी नहीं है कि किसी भाग में उसके क्योंकि भाग तो हम बोली सकते हैं फिर कि किसी भाग में किसी अंश में उसके शक्ति अधिक है और किसी भाग में कम है ऐसा भी नहीं या किसी भाग में उसके ज्ञान कम है या किसी भाग में अधिक है जैसे हमारे शरीर में अलग अलग कोशिकाएं हैं अलग अलग अंग बने हुए हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं कोई अंग कोई कार्य कर रहा है कोई अंग कोई कार्य कर रहा है अब दूसरे अंग का कार्य हम दूसरे से ले नहीं सकते लेकिन परमात्मा के ऐसे अंग नहीं होते वह सर्वत्र एक रस है और जितना ज्ञान उसके यहाँ के इस भाग में है उतना ही ज्ञान अन्य भाग में भी है तो ज्ञान की दृष्टि से उसकी सामर्थ्य शक्ति की दृष्टि से सर्वत्र परमात्मा एक जैसा है संपूर्ण में एक ही रस विद्यमान है हम उस परमात्मा को समझें और वह हमारे साथ कौन कौन से उपकार कर रहा है हमारी कौन कौन सी व्यवस्थाएं निरंतर कर रहा है हमारे बिना मांगे बिना ध्यान किए कर रहा है इन सब बातों को जितना समझते जाएंगे उससे प्रीति हमारी बढ़ती ही जाएगी और हमारा झुकाव हमारी लगन जितनी तीव्र होती जाएगी उतने ही उतने हम परमात्मा के निकट पहुँचते ही चले जाएंगे इतना ही कहकर के आज के विषय को यहीं समाप्त करते हैं ओम शम